विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस शो में हमारे साथ पंडित एस ए परमार हैं जिनसे हम बात करेंगे बहुत ही विशेषज्ञ हैं। संगीत में उनकी काफी रुचि है संगीत के तालिम बच्चों को दे रहे हैं काफी समय से ये काम कर रहे हैं और बड़े बड़े मंच पे उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन भी दिया है तो आप सभी की तरफ से पंडित एस ए परमार का बहुत बहुत स्वागत है मैं अभी मेरी बात बता रहा हूँ मैं, मैं हाँ। मुझी, अच्छा। करते, करते, करते। फिर मुझे ट्रेनिंग कॉलेज में जाना पड़ा पड़ाई में ट्रेनिंग कॉलेज है टीचर की तो, वहाँ से मुझे म्यूजिक का शौक लगा वो हमारे अध्यापक थे म्यूजिक के वो मेरा आवाज सुनते मुझे ज्यादा बताते रहे फिर मेरी ट्रेनिंग पूरी हो गई तो मैं आ गया तो फिर मैंने म्यूजिक कॉलेज डिप्लोमा ज्वाइंट कर लिया और म्यूजिक कॉलेज कॉलेजा से मैंने वोकल में डिप्लोमा स्टार्ट किया और वहाँ उस समय पे पंडित मधुसूदन जोशी मेरे गुरु थे और वो मुझे अच्छी तरह से सिखाते थे और घर पे भी बुलाते थे और कोई फी भी नहीं लेते थे ऐसे थे वो साहब फिर मुझे आई पी सी एल कंपनी में म्यूजिक टीचर की जॉब मिल गयी अच्छा। फिर वो जो दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाना छोड़ दिया और फिर मैं म्यूजिक टीचर टीचर का काम शुरू कर दिया बच्चों को सरगुन सिखाना और मध्य सिखाना ताल सिखाना किया और मैंने आकाशवाणी से भी बच्चों दवाया हो और दूरदर्शन से भी मैंने नृत्य नाटिका पेश किया है ऐसा में रिटायर हो गया तो अभी मैं घर पे बैठा बैठा बच्चे जो आते हैं जो स्टूडेंट तो वो खरीद करके एक लड़का है और वो में काम कर रहा है वो मेरे पास में सा है अच्छा अच्छा आ, और दूसरी एक लड़की है सदरी विद्यालय में पारून करके पारण व्यास और वैसे बड़ोदा में बहुत सारे स्टूडेंट है हुँ, हुँ, हुँ. एक प्रतीक करते हैं और मेरा सब बेटा बेटी म्यूजिक में है जैसे बीपीएस में जॉब है म्यूजिक टीचर का हुँ, हुँ. और मेरी बेटी में है स्कूल में गवर्नमेंट स्कूल में म्यूजिक टीचर है ओके okay, बहुत बढ़िया काम करता रहता हूँ मैं अच्छा। जो उसको बता, बता तो म्यूजिक का जो प्रचार करना चाहिए वो करता रहता हूँ ठीक है <laughs> परमार जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपने बारे में और बचपन से ही आपको संगीत की रुचि रही और धीरे धीरे आप इस टीचिंग फील्ड में आ गए संगीत को लोगों के साथ बांटना और सिखाना बच्चों को ये काम आपका जारी रहा तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं ये जानना चाहूंगा की संगीत जो है आप कहा से सीखा आपके जो गुरु वगैरह थे उनके बारे में बताइए हाँ तो सर मैंने बगोड़ा म्यूजिक कॉलेज जो है परफॉर्मिंग आर्ट्स वहां से मैंने डिप्लोमा किया वोकल में हाँ। वोकल में डिप्लोमा किया और साथ के घर मधुसूदन जोशी साहब के घर भी जाया करता था अच्छा दो तीन बार तो नूर जहाँ करके एक थी कवालती थी वो भी शुक्रवार mm -hmm. mm -hmm. पा को सुनने के लिए जी ऐसा मैं mm -hmm. वायोलिन क्लास ज्वाइन किया सुंदरलाल साहब के पास में mm -hmm. तो वायोलिन भी सीखा और अभी मेरे पास में अच्छे अच्छे लोग गाना सीख रहे हैं जैसे के एक लेक्चरर है, वो भी गाना सीखती और भूषण गुलाम मोहम्मद शेख फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स का डीन थे वो भी मेरे पास में गाना अभी गा रहे है क्या बात है और वही मुझे हर महीने दो बुक ला के देते हैं <laughs> ड्राइंग करके, हाँ। तो मैं ड्राइंग करके ले जाता हूँ अभी आप मेरे सामने नहीं है नहीं तो मैं आपको ड्राइंग बताता मेरा अच्छा अच्छा <laughs> हाँ बहुत बढ़िया और मेरा टूक समय में मैं एग्जीबिशन करने वाला हूँ परमार साहब एक और बात पूछना था जैसे कि संगीत में आप काफी समय से जो है काम कर रहे हैं बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं और मैं चाहूंगा कि आप एक बहुत ही अच्छा गीत जो आपको बहुत अच्छा लगता है उसके बारे में बताइए और उसको सुनाइए हमारे सभी श्रोताओं को अच्छा, अच्छा। अच्छा। एक है, है जी, जो है वो वो जो मेरी लिखी हुई हम्म राम में अच्छा मैं वो, आपको बता रहा हूँ जी जी बताइए। स्वागत है आपका प्रे... चैन पाए जग के बिना कौन राम रिजा राम के बिना जग चैन पारे राम के कारण जग सुख पाव राम के कारण जग सुख पावे जग के बिना कौन राम भी राम पिया जग को ललचावे सारे पद सन पग पद पग रिखा राम बिना जग चन पावे गगरे सा पप गग धन पप धन धन पप गग रे रे साम बीना जग चैन पावे सना धन पप गे राम बीना जग चैन पा ओम <coughs> सर जी फरमान साहब बहुत ही प्यारा सा जो आपने सुर सुनाया है अच्छा लगा हमें और आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर्स को भी अच्छा लग रहा होगा एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि हमारे नए बच्चे जो है कॉलेज के बच्चे हैं और पढ़ाई के साथ साथ संगीत की तालीम लेना चाहते हैं तो उन्हें किस तरह से संगीत का जो प्रैक्टिस है जो शुरुआती जो शिक्षा उनको मिलनी चाहिए वो किस तरह का रियाज़ करे किस तरह की बातों को ध्यान रखे उसके बारे में बताइए मेरे पास में जो बच्चे आते हैं जी जी, मैंने तीन नेशन पक्का किया है एक सात तो, सात सा, कंपल्सरी गाने का सा, सा, सा, पन, सा दूसरा लेसन सा गो पानी सा सानी तीसरा लेसन साधा मे सा ये तीन लेसन सभी मेरे स्टूडेंट को बड़ोड़ा सिटी में नहीं लेकिन जहाँ जहाँ है वेस्ट बंगाल में भी मेरे स्टूडेंट हैं वो लोग ये तीन लेसन गाते होंगे तो सूर्य इनका पक्का हो गया है फैकल्टी में से भी कई स्टूडेंट आते हैं मेरे पास में में में तो उनको एक कंपलसरी का का और और साथ साथ सारे बजाने नहीं चले इनके रे मतलब हम बोलेंगे कि हमारी गर्दन से वो हमारी दाढ़ी कितनी ऊंची है तो इनकी ऊंचाई याद होनी चाहिए दाढ़ी से होठ कितना ऊंचा है होठ से नाक कितना ऊंचा है नाक से कँ? ये सब कितना ऊंचा है ये ऊंचाई हमको कोई सिखाते नहीं है लेकिन याद रह गई है तो बच्चे को पूछेगी भाई नाक के बाद क्या आता है तो बच्चा बोलेगा कि आख आएगी उसी तरह हमारा रेख के बाद में क्या आएगा तो गो तो बताओ गा तो बचता है तो बताएगा मी मी तो ऐसा वो बच्चा फिर उसको मजा आएगा ना ऐसा नहीं। तो उसको कैसे कैसे धन्यवाद देंगे ऐसा वो खुश होता जाएगा और मेरे पास में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं क्योंकि तो इसको सुर ही सीखना है ऐसे है जी परमार साहब बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपने बच्चों को आप तीन लेसन सिखाते हैं जो पक्का करते हैं आप और उसको बहुत ही अच्छी तरह से जिस तरह से बच्चों को खुशी भी हो मज़ा भी आए सीखने में ये आप ध्यान रखते हैं उसी हिसाब से आप टेक्निकली उनको साउंड करते हैं और जो अलग अलग चीज़ें जो आप बताते हैं उनको उसका प्रैक्टिस भी करने के लिए, के लिए कहते हैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आइए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि एक फिल्मी गीत जो आपको बहुत अच्छा लगता हो उसके बारे में बताइए और जैसे कि कोई भी बच्चा पहले अभ्यास करता है सुरंग का जानकारी लेता है सुरों की प्रैक्टिस करता है और आजकल जैसे चलन है कि फिल्मी गीत गाते हैं तो अच्छा लगता है तो फिल्मी गीत पे कब जाए और कैसे गाएं? आपने कब फिल्मी गीत गाया था किस तरह से गाया था उसके थोड़े से रहस्य बाते तो में बातें बताइए हमें गाँव है और मेरे घर में रेडियो ऐसा, ऐसा कुछ नहीं था नहीं। तो रिकॉर्डिंग तो वो सुनने का और स्कूल तो में भी मना ही था ऐसे पिक्चर का का हमारी तो स्कूल थी वो उस समय राव गायकवाड़ की स्कूल नहीं।, नहीं थी और वो जो हमारा जो पी टी टीचर थे वो सोटी लेके घूमते रहते थे, थे चारों ओर अंदर अच्छा हाँ तो कोई ऐसा सहता करे उसको बाहर बुला के बराबर इसकी दो करेगा अच्छा। <laughs> तो, तो सर ये इसीलिए ऐसा हम सीखे नहीं है फिर भी लोग गाते हैं तो हमको भी गाने का कभी कभी मन तो होता ही है पिक्चर का गाना में लेकिन वो जो भक्ति रस का है तो ऐसा कोई गाना है सोशल उसको मैं उठ लेता तो मैंने एक जाना ओ दुनिया के रखवा आस निराश के दो रंगों से दुनिया तूने सजाई तो सर ऐसा गाना जिस आद का प्रभाव होता है वैसा मुझे पसंद है कभी भी कोई ऐसा गाना गाएगा तो मैं उसको सुनूंगा अच्छा। बाकी ये डिस्को टाइप का गाना है उसमें मुझे मजा नहीं आता है सही बात है हाँ मैं तो स्कूल में भी बच्चों को एक, एक कहता था कि ये ऐसा गाना ठीक नहीं होता है नहीं। नहीं। जिसमें हमारा भारतीय संस्कृति नहीं होती है नहीं। नहीं। वो संगीत बराबर नहीं होता है हमारा भारतीय संस्कृति का संगीत बहुत ऊंचा है क्योंकि इनकी जो देवी है सरस्वती वो देखो नह हमारे देश में सभी बहुत दे, बहुत देवियां हैं, कोई मुर्गा पे बैठी है कोई लाइन पे बैठी है कोई टाइगर पे बैठी है लेकिन सरस्वती देखो सर वो हंस पे बैठी है नहीं, नहीं, नहीं। और बाजू में पिकोंक है और हाथ में वीणा है और लड़ाई का कोई हथियार नहीं है नहीं। बाकी की हमारी देवियां हैं, सबके हाथ में तलवार है मारामारी करने का साधन है <laughs> लेकिन बताया आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को और सुनने वालों को भी अच्छा लग रहा है और आइए आगे बढ़ते हैं और परमार साहब एक और बात पूछना था जैसे कि हमारे जो विद्यार्थी हैं सीखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है की मुश्किल है बहुत या नहीं सीख पाते हैं जिस तरह से गुरु सिखाते हैं वो अभ्यास भी उनका होता नहीं है तो ऐसे में उनको क्या सोचना चाहिए क्या करना चाहिए नहीं मैं तो मेरे पास में जो आप बच्चे आते हैं उसको कहता हूँ कि ये जो हम उठते हैं तो फिर पथरी में से नीचे उतरते हैं तो खड़ा नहीं रहता है चलते रूम में इधर जाते हैं उधर जाते हैं ये हमारी प्रैक्टिस जो है हर रोज की वो चालू रखते हैं तो गायन में भी जो स्वर लगाने की जो ये है हमारी है वो करना चाहिए और एक सुर से दूसरा सुर भूल जाए तो देख लेना वो इनके स्केल दबा के कि रे भूल गए तो रे देख लेने का ग देख लेने का इसीलिए हारमोनियम भी है कि कोई भूल जाए नेचुरली ऐ, ऐसे तो अच्छे गुरु है तो बच्चे नहीं भूलेंगे सही बात है हाँ अकेला साफ है हमारा बच्चा तो सा गे सा ऐसा गाएंगे सर <laughs> जी हाँ गाग म ग पधम गो गाएंगे और मैं गाऊंगा और पूछूंगा कि ये क्या गाया तो बच्चे बोलेंगे कि खमच गाया सर <laughs> <laughs> उसी तरह का लेन चालू रखना चाहिए <laughs> कि हारमोनियम बजाया और गाया लड़का लड़की ने और पीरियड पूरा कर दिया ये नहीं चाहिए <laughs> सही बात है मेरे घर में सर, आप आइए कोई दिन जरूर जरूर आएंगे सर <laughs> <laughs> जरूर आएंगे हाँ मेरे घर में फोक इंस्ट्रूमेंट भी है कलकत्ता का जो है वो भी है बनारस का भी है फ्लूट और राजस्थान का भी है हत्था। अच्छा इंडिया <laughs> रेडियो से मेरा अंकल हत्था पे बजन गाया करते थे आ, हा, हा, वो रावण हत्ता मेरे पास में अभी अच्छा है अच्छा जैसा ही बजाने का नहीं, नहीं, नहीं। नहीं। जी परमार साहब बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया आशा करता कर हमारे सभी जो इस वक्त रेडियो मधुबन को सुन रहे सभी लिसनर्स को अच्छा लग रहा है सभी श्रोताओं को और मैं चाहूंगा कि जैसे संगीत की बारीकी तो हम लोग गुरु के माध्यम से सीखते रहते हैं और जैसे रियाज भी करना है रेगुलर करना है तो ये सारी चीजें कंटिन्यू करनी होती है तब जाके बच्चे जो है इसमें आगे निकलते जाते हैं और जैसे कि आपके जीवन में अब हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं कुछ मुकाम हासिल करने के बाद वो चाहता है कि समाज को कुछ दे या समाज के लिए कुछ करे तो ऐसा आपके मन में कौन सी एक भावना है जो समाज के लिए आप करना चाहते हैं देना चाहते हैं सर मैं ऐसा चाहता हूँ जो मेरे पास में आते हैं वो बहुत प्रसिद्ध हो जाए जैसे एक लड़की मेरी पास में गाना सीखती थी सर हिंदी भाषी थी और वो लड़की ट्वेल्थ पास करके फाइन कॉलेज में गई जी, आर्ट्स साइंस में नहीं गई वो लेकिन फाइन में गई और यहाँ से बैचलर किया फिर वो लड़की दिल्ली चली गई मास्टर करने के लिए लेकिन मैंने जो गाना सिखाया था वो हर रोज गाया करती थी और अभी तो क्या है कि बहुत सारी सुविधाएं हो, हो गई है उन्हें जरूरत नहीं सा, की उनका मोबाइल में लगा देती है और इनके लिए गा, गाया करती है तो दिल्ली में भी वो फेमस हो गई सर अच्छा और मैंने तो कबीर के बहुत भजन सिखाए थे उसको दस पंद्रह भजन सिखाए थे और यहाँ बड़ोड़ा में कबीर मंदिर है ये जो विश्व साइड पे, तो बुलाया, बुलाते वो जाती है और मुझे फोन करती है सर में, मेरा प्रोग्राम है आज ऐसा करके तो मुझे बहुत आनंद होता है कि मेरी लड़की वहाँ जाके गाएगी तो मजा आ जाएगी सही बात है और अभी एक उसने आर्ट के स्टूडेंट वो भी कहते हैं कि सर मुझे सिखाइए हाँ, कबीर की साखी हाँ, जानते है ना साखी हाँ, हाँ, हाँ तो साखी हाँ साखी सब इकट्ठा किया है और लड़की को साखी कबीर कहे कमाल कब, को ऐसे जो साखियां हैं वो मैं उसको सिखा रहा हूँ वो गाएगी वो उसने बोला कि सर ये म्यूजिक तो हमारा जान से भी प्यारा है ऐसा बोलती है हाँ, सही बात है कबीर वाला सुनाइए कुछ थोड़ा सा में भी आ, साधो साधो देखो रे जग बौरा नारे साधो साधो साधो साधो साधो साधो देखो रे जग बौरा नारे साधो साची कहू तो मारन लागे चाची कहू तो मारन लागे जूठी कहू पतिया ने साधो साधो देखो रे जग बुर नारे साधो साधो साधो साधो हिंदू कहे मुहेराम प्यारा हिंदू कहे मुहेराम प्यारा तुर्क कहे रहीमाना आपस में दो लड़ी लड़ी मुए म कोई जाना रे साधो साधो देखो रे जग बोरा नारे साधो साधो जा दो ऐसा कबीर के भजन है बहुत सारे हैं भजन <laughs> अच्छा लग रहा था पंडित जी आप जो गा रहे थे आ, बहुत ही अच्छा सुदिंग लग रहा था सुनने में मजा आ रहा था खुशी हो रही थी यस <laughs> yes. चलिए बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके और आप जो जिस तरह से काम कर रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं और इसी तरह कार्य करते रहें और बच्चों को जो है आपका जो बहुत ही सिंपल तरीका है सिखाने का वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि किस तरह से आप बच्चों को मनोरंजन के आधार से सिखाते हैं और जो अभ्यास गीत है इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक भारतीय शास्त्रीय संगीत जो है उसकी तालीम आप दे रहे हैं हमें बहुत खुशी हो रहा है और हम चाहेंगे कि आपसे बार बार इस तरह से मुकाबित हो और कुछ नई नई बातें आपसे सुनते रहेंगे और लोगों तक आपकी बातें पहुँचाते रहेंगे और जाते जाते मैं कहूंगा कि एक मैसेज के तौर पे आप क्या बताना चाहेंगे रेडियो के माध्यम से गुजरात और राजस्थान और पूरे लोग जो हैं अलग अलग जगह से आपको सुन रहे हैं तो उन सभी के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो सुनना है तो ये हमारा जो भारतीय संगीत है जी सुनने की आदत डालनी चाहिए थोड़ा Strong होता है ना वो हो नहीं सकता है mm. लोग जल्दी फंस जाते है mm. और ये स्ट्रॉन्ग है म्यूजिक mm. जैसे कि सबरी बिलनी थी वो कई गाना सीखने नहीं गई थी mm. Mm. क्लास नहीं किया था फिर भी रामचंद्र खुश हो गए वो <laughs> राजा थे रामचंद्र अयोध्या के वो बहुत खुश हो गया ये हनुमान भी ऐसा था कि उसको तो बोलना नहीं आता था वो बंदर जैसा था फिर भी एक क्लासिकल संगीत में गले से वो निकालता था वो आवाज वो ऐसा करके वो राम में लीन हो जाता था और ये जो हमारे जो महात्मा होते हैं बहुत सारे हमारे देश के, वो लोग ने संगीत का ही सहारा लिया है ऐसा है सर ओके okay, ऐसे परमार साहब बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत अच्छी जानकारी शास्त्रीय संगीत के बारे में आपने दिया और आपका अनुभव हमारे साथ साझा किया थैंक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका और फिर मिलते रहेंगे ओके सर। ओके धन्यवाद नमस्कार शुक्रिया चलिए श्रोताओं आज के विशेष मुलाकात कार्यक्रम में बस इतना ही फिर मिलेंगे कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ सलाम नमस्ते खम्बा गनीसा सुनते रहो मुस्कराते रहो bhagwan bhagwan अब तो नी टूट चुके हैं सहारे ढूंढ़े पागल सूरज शाम को ढूंढे सवेरा मैं भी ढूंढूं उस प्रीतम को हो न सका